कामाज्ञा प्रश्न द्वितीय सर्ग सप्तक पाँच गुरु आय सुय भरत नगर नानुज सोच विधे लोचन मोचत बार गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से भरत जी ननिहाल से लौट आए अयोध्या के स्त्री पुरुषों की दशा को देखकर छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ वे सोचते हैं कि विधाता बड़ा नीच काम करने वाला है और नेत्रों से आंसू बहाते हैं प्रश्न फल अशुभ है प्रभु अवध अनाथ रोवत मात हाथ मात महाराज दशरथ की मृत्यु प्रभु श्री राम का वन जाना तथा सब प्रकार से अयोध्या का अनाथ होना इन सब को दुष्ट हृदया माता कैकई की करतूत समझकर वे हाथ मलते और फिर पीट कर रोते हैं प्रश्न फल निकृष्ट है कर्म म लिए संग सब लोग चले चित्रकूट अहि भरत व्याकुल राम वियोग वैदिक विधि से पिता कांत कर्म करके भरत जी ने सब लोगों को साथ ले लिया और श्री राम के वियोग में व्याकुल होकर वे चित्रकूट को चल पड़े प्रश्न फल अशुभ है राम दरस ही हरस बड़ भूपति मरण विषाद सोचत सकल समाध सुने राम भरत संवाद श्री राम के दर्शन से सबके हृदय में बड़ी प्रसन्नता है साथ ही महाराज दशरथ की मृत्यु का दुख भी है अब श्री राम तथा तो भरत का परस्पर वार्तालाप सुनकर समस्त समाज चिंता करने लगा है प्रश्न फल असफलता तथा दुख सूचक है सुन सिख आवरी पाई ना ही पदमाथ जले अवध संताप बस विकल लोग सब साध प्रभु की शिक्षा सुनकर आशीर्वाद तथा चरण पादुका पाकर एवं उनके चरणों में मस्तक झुकाकर संताप व दुखित चित्त अयु, भरत भरत अयोध्या चले साथ के सभी लोग व्याकुल हैं प्रश्न फल अशुभ है भरत ने नेम भ्रत धर्म शुभ राम चरण अनुराग सगुन समुझ साहस करियप जपजाग श्री भरत जी के शुभ नियम व्रत धर्माचरण तथा श्री राम के चरणों में प्रेम को उत्तम शकुन समझकर कर साहस पूर्वक कार्य प्रारंभ करो इससे जप और यज्ञ सिद्ध सफल होंगे चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु राम नाम जप जाप कही तुलसी अभिमत दे प्रभु श्री राम श्री जानकी जी तथा लक्ष्मण जी के साथ सर्वदा चित्रकूट में निवास करते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम नाम का जप जापक को अभीष्ट फल देता है जब आदि साधन सफल होंगे सब तक पै भूमि भले सैल पीठ पीठ विषय नदी पवित्र है वन भूमि उत्तम है चित्रकूट पर्वत सुहावना तथा देवस्थान स्वरूप है यह स्थल संसार के भोगों में आसक्त लोगों के लिए अत्यंत निरस है परंतु विषयों से विरक्त लोगों के लिए मधुर प्रिय है सांसारिक कामना है तो असफलता और भजन पूजन संबंधी प्रश्न है तो सफलता प्राप्त होगी मंदाक राम भरत हित शकुन शुभ भूतल भगति भंडार मंदाकनि तट पर शिला श्री सीता राम जी की क्रीड़ा भूमि है श्री राम भक्तों के लिए शकुन शुभ है पृथ्वी पर इसी जन्म में भक्ति का भंडार श्रेष्ठ भक्ति प्राप्ति होगी शकुन सकल संकटों प्रसाध को दूर करने वाला है चित्रकूट चले जाओ वहा सीताराम की कृपा से भला होगा थोड़े साधन से भी वहाँ बड़ा लाभ होगा दे अतृतीय जानकूर राम कृपा संतोष सुख हो सकल दुख दूर अत्रि की पत्नी अनुसुआ जी ने श्री और आभूषण दिए श्री राम की कृपा से संतोष तथा सुख प्राप्त होंगे और सब दुख दूर हो जाएंगे काक कुचाल विराध बध देहत जी सूचक सगुना अनरथ अशुभ प्रसंग काक जयंत ने कुचाल चली श्री जानकी जी के चरणों में चोच मारी विराध राक्षस को प्रभु ने मारा सरभंग ऋषि ने प्रभु के सम्मुख शरीर छोड़ा यह शकुन हानि मृत्यु अनर्थ और अशुभ अवसरों के आने का सूचक है राम लखन मुनिगन मिलन मंजुल मंगल मूल सत समाज तब हो जब रमा राम अनुकूल श्री राम लक्ष्मण के साथ मुनियों का मिलन सुंदर कल्याण का मूल है जब श्री राम जानकी अनुकूल हो तभी सतपुरुषों का साथ होता है सतसंग प्राप्ति का सूचक सकुन है मिले ही रघुराज, तुलसी समाज सिद्ध दरस लक्ष्मण तथा श्री जानकी जी के साथ श्री रघुनाथ जी महर्षि अगस्त जी से मिले तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु पुरुषों के संग का सुख होगा तथा उनके दर्शन से शुभ कार्य सफल होंगे सात प्रभु पंचवटी पर सिपातिपाष मुनि अगस्त जी की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम ने सुंदर पंचवटी में निवास किया उनके श्री चरणों का स्पर्श करके वह दंडक वन की सापग्रस्त भूमि पवित्र हो गई, सब प्रकार से वहां सुख सुविधा हो गई विपत्ति दूर होकर सुख होगा सरोवर सजल समु सुहावन सगुण सुबह राजा प्रजा प्रसंग सब नदियां और सरोवर जल से भरे रहने लगे उनके अनेक रंगों के कमल खिल गए बड़ा सुहावना समय हो गया राजा प्रजा के संबंध में यह सकुन शुभ है वृक्ष और लताएं फूलती फलती हैं सुखदायी शीतल वायु चलती है पक्षी पशु तथा भौरे आनंद में हैं क्योंकि दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण अब वन की रक्षा करने वाले है प्रश्न फल श्रेष्ठ है मोदा कर गोदावरी विपने सुखद सबकाल। मुनि जप करहीं पाल कराम गोदावरी सुखद मुनि कृपाल नदी है है और वन सभी समय सुखदाई है। अब कृपाल श्री राम के रक्षक होने से वहां मुनिगण भय होकर जप तप करते हैं साधन भजन निर्विघ्न सफल होगा भेट गे ध रघुराज हृदय दुदय सेवक पाये सुसा बही साहिब, साहिब से से जटायु की भेंट होने पर दोनों और चित में आनंद हुआ सेवक जटायु को को पाकर उत्तम स्वामी श्री राम को और स्वामी श्री राम को पाकर उत्तम सेवक जटायु को सेवा और भक्ति संबंधी प्रश्न का फल शुभ है पढ़ई पढ़ा वही मुन तनय आगम निगम पुराण जानव समय समान मुनि बालक परस्पर वेद स्मृति पुराण हैं यह सकुन समय के अनुसार उत्तम विद्या की प्राप्ति के लिए समझना चाहिए जान की तुलसी लाहिरसाल रसाल सुबदूती उन भली बरसा कृषि सुकाल श्री जानकी जी आम के वृक्ष लगाकर उन्हें अपने हाथों से सीचती है तुलसीदास जी कहते हैं ये दूसरे सर्ग का यह उनचासवां दोहा अच्छी वर्षा उत्तम खेती तथा सुकाल का शुभ सूचक है